तस्नोत्तरजीप माला साधना जिज्ञासा विद्वान लोग कहते हैं वेदांत समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है दूसरी ओर उपनिषद कहता है ननुध्यायाद बहुन शब्दान वाचो विघ्लापनम ही तत्दारक उपनिषद अर्थात बहुत शब्दों का अध्ययन नहीं करना चाहिए इस विरोधाभास का समाधान क्या है समाधान आपका जो लक्ष्य है उसके अनुकूल शब्द ही आपको उसकी ओर ले जा सकते हैं आपने घर छोड़ा ईश्वर प्राप्ति के लिए उसमें जो सहायक शब्द हैं वही आपको ईश्वर तक पहुंचाएंगे। साधु बनने के बाद आपकी ऐसी वृत्ति हो गई कि न्याय भी पढ़ लें सांख भी पढ़ लें व्याकरण के बड़े ग्रंथ भी पढ़ लें ऐसा करते करते क्या फ़ायदा है भगवान भाष्यकार तो इस मंत्र का यही अर्थ करते हैं कि साधक उपनिषद से अतिरिक्त शब्दों का त्याग करें उपनिषद आपको सीधे परमेश्वर की ओर ले जाने वाले ग्रंथ हैं उनका गुरु मुख से भली भांति श्रवण करके आप निष्ठापूर्वक मनन निधि ध्यासन कीजिए यही आपको लक्ष्य पर पहुंचाएगा। यह भी पढ़ लें वह भी पढ़ लें इसी चक्कर में पड़े रहे और बीच में ही शरीर छूट गया तो क्या होगा इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है मृत्यु आने पर आपको एक क्षण भी अतिरिक्त नहीं मिल सकता आयुष्यल आयुष्य क्षण एकोपी सर्वरत्न लभ्यते नियतः तदवृथा ये न प्रमाद महान भवित योग सूत्रकारिका कितनी भी बड़ी संपत्ति से आप आयु का एक क्षण भी खरीद नहीं सकते सिकंदर भारत से लौटते समय बीमार पड़ा तो वैद्यों ने कहा अब बचने की कोई आशा नहीं है वह भारत से सत्रह सौ खच्चरों पर रत्न लाज कर ले जा रहा था उसने कहा मैं ये सब उसे दे दूंगा जो मेरी आयु बढ़ा देगा पर कोई तैयार नहीं हुआ इतना दुर्लभ जो क्षण है उसके विषय में सोचना चाहिए कि हमारा प्रत्येक क्षण हमारे लक्ष्य के अनुकूल बीत रहा है अथवा नहीं आप केवल शब्द शास्त्र में पड़े रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता न शब्दशास्त्र भितस्य मोक्ष है आपस स्तंभ स्मृति इसलिए तत्व को जानने के लिए जितना आवश्यक है उतना साधक को पढ़ लेना चाहिए और तत्व को समझकर बाकी सब शब्दों को छोड़ देना चाहिए यदि हमारे लक्ष्य के प्रतिकूल वस्तु में हम फंसे हैं तो बहुत बड़ा प्रमाद कर रहे हैं वह तो वाणी का परिश्रम मात्र है पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए पहले तो पढ़ तत्व को समझना पड़ेगा फिर शास्त्रों को छोड़ दे जिज्ञासा परमार्थ तत्व का विचार करने के लिए कितने शास्त्र शास्त्राध्ययन की आवश्यकता है समाधान जितने से तत्व हृदय में बैठ जाए उतना पढ़ना आवश्यक है जब हम शुरुआत में अपने गुरु के पास सेवा में रहे तो रात में सेवा के समय वे शास्त्र की बातें समझाते रहते थे इस प्रकार दो तीन महीने बीत गए फिर जब मैं कोई ग्रंथ पढ़ता तो मुझे लगता कि यह मेरा पढ़ा हुआ है शास्त्रों का तात्पर्य आपकी समझ में आ जाए तो वह पर्याप्त है तत्व चिंतन के लिए बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमने ऐसे महात्माओं को देखा है जो तत्वबोध आत्मबोध अपरोक्षानुभूति और विवेक चुनावी इतने ही ग्रंथ पढ़ते थे परंतु उनकी अद्वैत निष्ठा बहुत पक्की रहती थी पुराने संत ऐसा भी कहते थे कि यदि साधक उत्तम अधिकारी है और केवल मोक्ष ही चाहता है तो उसके लिए मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन ही तत्व चिंतन और ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त है मांडुक्यम एकम एव अलम मुक्षक्षुणाम विमुक्त है मुक्ति को उपनिषद मुख्य बात यह है कि आप में वैराग्य विवेक और चिंतन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए अब यह निर्णय आप करें कि आपको क्या क्या अध्ययन करना है जिज्ञासा जो व्यक्ति अधिक शास्त्रादि नहीं पढ़ा है केवल कुछ सत्संग करता है वह आत्मविचार किस प्रकार करे समाधान आत्मविचार पुस्तक से थोड़े ही होता है जो आप सत्संग में सुनते हैं उसी का विचार कीजिए इस विचार में तो आप बहुत स्वतंत्र हैं पहले शरीर को लेकर ही विचार शुरू कीजिए शरीर प्राण मन आदि मुझसे भिन्न है यह विचार कीजिए जब तक आप पुस्तक से वेदांत का विचार करते हैं तब तक वह वास्तविक विचार नहीं होता अभी तो हम पुस्तकों में भाष्य टीका आदि के पंक्तियां मात्र लगाते हैं जब आपके अंदर से विचार उठेगा कि मैं कौन हूँ अपने को जानने के लिए तड़पन होगी तो चलते फिरते काम करते हुए भी वही विचार होगा जिस चीज़ में आपके मन का राग रहता है चलते फिरते उसी का विचार आता है इस विचार में जब कोई शंका होगी तो आप किसी अनुभवी महात्मा से पूछ लेंगे आपको युक्ति बता दी जाएगी कि जो भी जाना जा रहा है वह मुझसे अलग है यह है और जानने वाला मैं है इसी को लेकर आप विचार में लगेंगे तो शरीर मन आदि को अपने से पृथक जान लेंगे इसलिए आत्म विचार के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है तो जिज्ञासा और सत्संग की